यात्रा यात्रा रघुनाथ कीतनम तत्र त्र कृतमस्थकांजलि बाष्प वैपरिपूर्ण लोचनम मारुति नम चक्षकम नमा पिते च मधुर मधुर स्व कर्मा पीते च मधुर मधुरा स्मृतिश्रभो भय प्रभो मधुब शशक्ति परमां विधि प्रवच परिभाव को ज्याम कुेद वेद्यं पर भासता हृदये मम कूज राम रामेटी राम मधुरम मधुराक्षर आविता शाख वंदे वालम कल्पतरोर्गल फलं सुख मुखाद मृत द्रव संयुत पिबत भागवतम रसमल मुहुर हो रु विभाुका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 हर हर महादेव गोविंदा जय जय गोपाल जय जय राधा मन हरि गोविंदा जय जय श्री कृष्ण गोविंद अरे मूर ये नाथ नारायण वासुदेवा गोविंदा जय जय गोपाला जय जय राधा रमन हरे गोविंदा जय जय श्रिवृंदावन विहारी लाकी जय नमो महद्य शंभो शिव शिव शिव शिव शिव शिव नारायण नारायण नारायण शरीर यदवापनोति युत्क्रामती ग्रृत स वायुर्गंधा वाशया श्रोत्र चक्षुस्पर्शन चाहणमे चिष्ठा मन विषयानुपेवत वापि भुंजानंवा गुणान्वत विमूढ़ुपी पश्य ज्ञान चक्षुष यहाँ ईश्वर पद का प्रयोग देहेन्द्रीय प्राणांत करण का नियामक जीव है उसी के लिए हुआ है पाठक क्रम से अर्थक क्रम बलिष्ठ होता है इस न्याय से भगवत् शंकराचार्य महाभाग और उनके अनुगत टीकाकारों ने उत्क्रमण का वर्णन पहले किया फिर देहांतर की प्राप्ति का निरूपण किया है प्रायण काल होता है फिर प्रयाण काल होता है फिर देहांतर की प्राप्ति का प्रतिपादन भी किया जाता है प्रायण काल गीता प्रेस से जो उपनिषद उपनिषदभाष्य प्रकाशित है उसमें प्रायण शब्द का अर्थ न जानने के कारण प्रयाण शब्द का प्रयोग कर दिया प्रूफ देखने वालों ने ऐसा किया होगा लेकिन आनंद गिरी जी का जो पृथक से पाठ है गीता प्रेस से प्रकाशित नहीं है वहाँ प्रायण शब्द का प्रयोग सबसे पहले यह शब्द मैंने पूज्य गुरुदेव से सुना था प्रयाण काले मनसा चलेना प्रयाण काल के पूर्व प्रायण काल होता है प्राप्त शरीर का जो आरम्भक प्रारब्ध होता है वो समाप्तक प्राय होने लगता है नवीन शरीर का आरंभक प्रारब्ध उद्बुद्ध होने लगता है इस संधिदशा का नाम है प्रायण काल उसके बाद जीव सूक्ष्म और कारण शरीर संयक पुरियष्टक के सहित देहाद त्याग कर देता है और प्रारब्ध के योग से फिर लोकलोकांतरों में उसका गमन होता है यहाँ नीलकंठ जी ने दार्शनिक धरातल पर एक भाव व्यक्त किया वर्षों में जब अध्ययन कर रहा था तो मुझे व्यावहारिक धरातल पर उससे एक अद्भुत नीति की प्राप्ति हुई जिसका प्रयोग मैं पहले से करता था लेकिन उसमें दृढ़ता आ गई मन इंद्रियाणी प्रकृतिष्ठानी कर सती अंत में बताया गया कि आज जो जीव है पंचक ज्ञानेंद्रियों के सहित मन के माध्यम से विषयोपभोग करता है छह छ का यहाँ पर प्रतिपादन किया गया वेदांत प्रस्थान में इंद्रिय शब्द का प्रयोग प्रायः पृथक अर्थ में होता है साख्यक प्रस्थान में इंद्री शब्द का प्रयोग पृथक अर्थ में होता है सांख्य की दृष्टि से हम अंतकरण को भी इंद्रिय कह सकते हैं नैयायिक और वैशेषिक जैसा कि कल्प उत्पादन किया गया अंतकरण के लिए मन इस शब्द का प्रयोग करते हैं उनके यहाँ मन भी इंद्रिय है लेकिन वेदांतियों ने उनकी इस पर आपत्ति की है वेदांत परिभाषा इत्यादि में विस्तार पूर्वक उसका निरूपण किया गया है कदाचित मन को इंद्रिय मान लेंगे तो प्रत्यक्षातिरिक्त प्रमाणों की असिद्धि हो जाएगी जो कि नई नैयायिकों को भी अभिमत नहीं है सांख्यों के यहां इंद्रिय शब्द का अर्थ क्या है इस पर विचार करने की आवश्यकता है एक श्रुति है इंद्रो माया भी पूर्व रूप इते परमात्मा के लिए इंद्र शब्द का प्रयोग है परोक्षक प्रिय य वही देवता जो होते हैं परोक्षक प्रिय सरीखे होते हैं सर्वत्र निरावरण सत्य नहीं बोलना चाहिए वो अन्य सिद्ध होता है तो सर्वत्र निरावरण सत्य बोलता है इसलिए रस रश, रसाभास बन जाता है अगर उचित पात्र के प्रति उचित काल में वह निरावरण न हो तो अगर रस को सदा निरावरण रखेंगे तो रसाभास हो जाएगा जैसे गोरस होता है उसको ढक के रखते हैं जब उसका सेवन करना है तब आवरण को हटाते हैं। इसी प्रकार से जो श्रृंगार रस इत्यादि है आजकल तो रसाभास चल रहा है न सौंदर्य के प्रदर्शन का व्यसन रसाभास के रूप में परिणत हो जाता है जब जा मक्खन इत्यादि को निरावरण रखेंगे तो मक्खिया लगेंगी इसी प्रकार सौंदर्य को पात्र के प्रति देश विशेष में काल विशेष में व्यक्त करना चाहिए अगर उसको निरावरण करके प्रकट करेंगे तो रस के स्थान पर रसाभास हो जाएगा आजकल व्यक्तियों को रस का भी परिज्ञान नहीं है इसी प्रकार उपनिषदों में आया देवता जो होते हैं परोक्षप्रिय प्रिय होते हैं एकादश स्क में भगवान श्री कृष्णचंद्र का वचन है देवता परोक्ष प्रिय होते हैं तो श्रुत्य से इव का ध्यान करना चाहिए मुझे भी परोक्ष शैली में जो बात कही जाती है वो प्रिय लगती है एकादश स्कंध में भगवान श्री कृष्णचंद्र का यह वचन है इसका अर्थ हुआ कि देवता ही नहीं साक्षात भगवान भी सर्वत्र पारोक्ष शैली में वस्तु का प्रतिपादन उचित नहीं मानते और सर्वत्र निरावरण शक्ति का प्रतिपादन भी उचित नहीं मानते इसके लिए हमारे पूज गुरुदेव उदाहरण देते थे वन की ओर प्रस्थान कर रहे थे भगवान राम भद्र लक्ष्मण भगवती सीता साथ में थीं। ग्राम बधूतियों ने पूछा ये कौन लगते है सीता जी ने सीधे नहीं कहा ये मेरे पति हैं। ये सा तो रसाघास होता ये मेरे लघु देवर हैं जो गोरे हैं इनके ही अग्रज हैं अब कुछ घूंघट को उठा करके संकेत में बताया कि ये पति लगते हैं। इसको परोक्ष शैली कहते हैं तो देवताओं में भगवान तो सर्वोत्कृष्ट हैं सर्वेश्वर है सच्चिदानंद स्वरूप हैं नाम रूपात्मक प्रपंच की संरचना के बाद उसका उन्होंने अवलोकन किया सिंहवलोकन जिसको कहते हैं इदम्र इदम इदंद, नाम रूपात्मक प्रपंच के भगवान स्रष्टा बने और बाद में दृष्टा भी बन गए इसका मतलब क्या बना निरीक्षण करते हैं अब भगवान तो सबसे उच्च देवता है सर्वेश्वर है एकमात्र देवता है अन्य देवता तो उनके प्रकाश व्यूह या का व्यूह सरी हैं इसलिए उनका नाम परोक्ष शैली में स्पूति ने कहा इंद्र इंद्र का अर्थ होता है सच्चिदानंद स्वरूप सर्वज्ञ सर्वशक्ति सर्वेश्वर इंद्र का जो शेष हो उसको कहते इंद्रिय तो संख्यक प्रस्थान में ईश्वर को स्थान प्राप्त नहीं है तो ईश्वर के लिए जो इंद्र शब्द का प्रयोग होता है उसको पुरुष के लिए जीव के लिए मानकर इंद्रिय शब्द का प्रयोग संख्यक प्रस्थान में होता है द्रष्टा पुरुष के लिए कारण कोटि के जो भी पदार्थ सब है सबका नाम इंद्रिय है वहाँ पारिभाषिक है इंद्रिय उसमें पंच कर्मेन्द्रिया है पंचकेंद्रिया हैं मन है बुद्धि है इन सब की संज्ञा इंद्रिय है उस संख्य प्रस्थान में इंद्रिय का अर्थ पृथक होता है इंद्र का अर्थ दृष्टा पुरुष होता है उसके उपकरण के रूप में इंद्रिय शब्द का प्रयोग होता है और न्यायिक मन को भी इंद्रिय मानते हैं यहां जो छ का वर्णन किया गया पंच ज्ञान इंद्रियों के सहित मन का कल विस्तार पूर्वक बताया गया उपलक्षण है इसका अर्थ क्या है प्राणों का भी कर्मेन्द्रियों का भी सन्निवेश करना चाहिए और मन को पूरे अंतकरण का प्रतिनिधि या प्रतीक मानना चाहिए अंत में बहुत सूक्ष्म विचार करेंगे तो पुर्यस्टक के लिए ही पंचक ज्ञानेन्द्रियों के साथ मन का प्रयोग यहाँ पर हुआ है पुर्यस्तक को ही दो शब्दों में बांधना हो तो कारण और सूक्ष्म शरीर सूक्ष्म और कारण शरीर का नाम पूरी है इन दोनों शरीरों के सहित जीव जब इस शरीर का त्याग कर देता है सूक्ष्म और कारण शरीर के सहित जीव जब स्थूल शरीर का त्याग कर देता है अथवा त्याग करने के लिए विवश होता है तब इस शरीर का नाम सब हो जाता है नीलकंठ जी ने एक उदाहरण दिया पात्र दीप प्रज्वलित करेंगे ना तो पात्र की अपेक्षा है स्निग्ध पदार्थ तैल घृत की अपेक्षा होगी बत्ती की अपेक्षा होगी फिर लौ चाहिए तब जाकर दीप संज्ञा होगी तो इन सामग्रियों की अपेक्षा है दीप को बनने के लिए दीप संज्ञा तभी चरितार्थ होगी जब पात्र भी हो स्निग्ध तैल या घृत भी हो बत्ती का उनके साथ संसर्ग हो फिर लवयुक्त हो तब जाके दीप संज्ञा होती है तो सापेक्ष होने पर भी घटपटादी वस्तुओं के उद्भासन में दीप निरपेक्ष या स्वतंत्र होता है ये नीलकंठ जी ने उदाहरण दिया तो इससे मुझे बहुत प्रसन्नता हुई क्या हुई सुन रहे ना सापेक्ष पदार्थ भी व्यक्ति भी क्योंकि सार्वजनिक कार्य करना है तो सापेक्ष तो होगा क्या? अकेले कोई पूर्ण नहीं भगवान तो परिपूर्ण है वो भी जब अवतार लेते हैं तो हनुमान जी का काम राम जी नहीं करेंगे ठीक है लक्ष्मण जी का काम राम जी नहीं करेंगे अभिव्यक्ति जो है ना अपने आप में सहयोग की अपेक्षा को ज्योतित करती है इस रास्ते को नहीं जानते वो संस्था नहीं चला पाते घर नहीं चला पाते अपना जीवन नहीं चला पाते मस्तक का काम मस्तक ही करेगा पाँव का काम पाँव ही करेगा हाथ का काम हाथ ही करेगा कर्मेंद्रियों का काम कर्मेंद्रिया ही करेंगी ज्ञानेन्द्रियों का काम ज्ञानेन्द्रिया ही करेंगी प्राण का काम प्राण ही करेंगे अंतकरण का काम अंतकरण ही करेगा जीव का काम जीव ही करेगा व्यवहार तो संवेद होता है सामंजस्य से व्यवहार चलता है जो इस नहीं जानते है उनका कोई सहयोगी नहीं होता वो किसी के सहयोगी बनने की क्षमता नहीं रखते हैं, तो दीप घटादी वस्तुओं को प्रकाशित करता है इसका मतलब अतीन्द्रिय नेत्र इंद्र का सहयोगी बन जाता है अंधकार में हमने दीप को प्रज्वलित किया उस दीप के योग से हमको घटादी पदार्थों का दर्शन हुआ लेकिन घटादी पदार्थों के दर्शन में किसको दीपक को फिर वो पात्र की पात्र के योग से ऐसा नहीं कहने वहां पर उसकी स्वतंत्रता हो गई स्वतंत्र तो होकर ही क्योंकि उसकी क्षमता तीनों से अतिक्रांत तो हो गई बत्ती में भी केवल बत्ती में क्षमता नहीं कि घट को उद्घाषित कर दे केवल स्निग्ध पदार्थ तेल या में भी क्षमता नहीं की घट को प्रकाशित कर दे पात्र में भी क्षमता नहीं उधर हमसो पाक में अगर इस दृष्टान्त को ढाल दें तो हुँ? माताएं होती हैं ना पुरुष भी होते हैं भोजन तो ज्यादा पुरुष ही बना पाते हैं क्यों बड़े भंडारे में रसोई का काम कौन करते हैं छोटे छोटे भोजन के लिए माताओं को परिश्रम कम दिया गया है न क्या छोटे छोटे घर में पांच सात व्यक्ति का भोजन बनाना हो माताओं एक व्यक्ति का बनाना हो तब पुरुष सनातन धर्म में माताओं से कम से कम सेवा ली जाती है पुरुष कठोर काम भी, भी कर सकते हैं एक हजार व्यक्ति का भंडारा है तो उसमें माताओं को नहीं रखा जाता अब तक तो यही मर्यादा हलवाई का काम माताएं ही नहीं करती छोटे छोटे तो क्या होता है एक ही आलू है लेकिन उसके 25 प्रकार के व्यंजन बनाने की उनमें क्षमता होती है जो भोजन विज्ञान के विशेषज्ञ हैं एक चीज याद आ गई रसोईघर का नाम रसवती है संस्कृत में क्या कहेंगे रसवती रसोईघर रसवती हमारे पूर्वाचार्य जी का शरीर तो राजस्थान का था परंपरा औदिच्य ब्राह्मण होने के कारण गुजरात की थी तो भोजन बनाने में भी बहुत दक्ष थे लेकिन बनाते कैसे सन्यासी थे आ, वो तो दाल में अरहर की दाल में बावन मसाला डलवाते थे एक दो नहीं बावन तो अब मेरे लिए तो मसाला सब तो तो मैं बैठता हम लोगों को पास में बैठा के पाते थे पवाते थे हाँ कभी भी जब वो अन्न छोड़ दिए फलाहार भी छोड़ दीजिए केवल दूध पर रहने लगे बाद दूसरी हम लोगों को आपस बैठा के स्वयं पाते थे पवाते थे तो हम उनको हम कैसे पा रहे सीधे तो नहीं टोक सकते थे कहते थे दाल आ, भोजन बिच मिर्चा है कि मिर्चा बिच भोजन है भोजन के ही मिर्चा है या मिर्चा के ही भोजन है हमें बबूल देता था कहते थे अल्पक प्राण है भाई ये अल्पक प्राण है इनके लिए कुछ है? बिना मसाला के सामग्री निकाल दो कौन निकालता तो वैसे रोटी खा चौमासे में रहता था तो वो तो हमने क्या संकेत किया वो पूछते थे अपने शिष्यों से परिकर से रसवती में तत्व की क्या स्थिति है अब वो छेठ लोग नहीं समझे रसवती माने रसोई घर में तत्व नाम रखा था घी का <laughs> यजमान ने घी पर्याप्त दिया है या नहीं ये कहते तो सब समझ जाते तो कहते थे जो जमूरे थे हम लोग क्यों रशवती में तत्व की क्या स्थिति है उत्तर मिलता था कन्या राशि जाने दो रसोई घर नहीं जाऊंगा ये मतलब सिंह राशि फिर वो यहाँ तक कटव लाकर कर रसोई घर में घुस जाए और फिर रसोईये को कहे ये डाल ये डाल ये डाल रसोइया का दिमाग खराब हो जाए तू बन, बनाना नहीं जानता ये डाल ये डाल ये डाल तत्व उसका नाम रखा था भी हमने तो क्या संकेत किया यह संकेत किया कि ये जो ज्ञानेन्द्रिय है कर्मेन्द्रीय है सबका अलग अलग व्यापार है लेकिन दीप का उदाहरण दिया वह उदभाषण में स्वतंत्र है थे इसका मतलब सहयोग से वस्तु की रचना होती है संगठन आदि चलाने के लिए कई व्यक्तियों का सहयोग होता है लेकिन नेता नेता में वो क्षमता होनी चाहिए कि अपनी उपयोगिता अन्यों से अतिक्रांत वो सिद्ध कर सके जो नेता अन्यों से अतिरिक्त अपनी उपयोगिता सिद्ध नहीं कर पाता उसमें नेतृत्व की क्षमता नहीं होती जैसे कि माना की दीप की निष्पत्ति तब तक, तक नहीं होगी जब तक उसे पात्र न मिले पात्र के सहारे घृत न हो या तैल न हो फिर उसमें संलग्न क्या हो बत्ती न हो फिर लव न हो लेकिन दीप जब संज्ञा हो जाएगी तो जो काम वो दीपक करेगा वो इनसे निरपेक्ष होकर करेगा जो काम ये नहीं कर सकते उससे अतिक्रांत होकर करेगा तो यह जो पंक्ति हमने पढ़ी तो हमें बहुत प्रसन्नता हुई संस्था चलाने के लिए उपयोग तो हम करते थे पर तो ध्यान इधर नहीं था सापेक्ष होकर के भी व्यक्ति निरपेक्ष कैसे हो सकता अहम की बात नहीं है उपयोगिता की बात नेतृत्व किसके हाथ में होना चाहिए वो उनको सुनाने के लिए बोल रहा हूं नरेश जी बैठे हैं बात बात उन लोगों के काम की बात है हमारे काम की तो है ही हम तो उपयोग करते ही हैं। अब दार्शनिक में उन्होंने कहा तदवत जीव विषयालप यहां पर एक बहुत विचित्र बात है उपसेवत में उप का प्रयोग किया गया उपसेवते उपसर्ग होता है नया अनुप सेवते सेवते में ही कहा उपसेवते तो प्रकाश के अर्थ में लिया प्रकाश करता है नीलकंठ जी ने लिया अभी यहां एक विचित्र बात है जीव को ले तो तुलसीदास जी को थोड़ा स्मरण करें नीलक ने जो लिखा तुलसीदास तो जी के द्वारा वो स्पष्ट हो जाता है कारण आसन जाना विषय करण सुरजीव समेता सकल एक एक सचेता सबकर परम प्रकाशक जोई राम अनादि अवधपत सोई केवल यही तक ले नीलकंठ जी को समझने के लिए कारण सुर जीव समेता सकल एकते एक सचेता दिव्य विवेक में अधिदैव का वर्णन नहीं ये जो तुलसीदास जी ने रचना की है ब्रह्मसूत्र में एक अधिकरण है उसके शंकर भाष्य को पढ़ करके की है रूपम दृश्यम लोचनमृक्त तदृश्यम रिक्त मानसम दृश्याधिवृत साक्षीव न तो दृश्य थे परोवरीय क्रम से दृष्टा का वर्णन किया गया पहले इसी का अर्थ कह दे रूपम दृश्यम ये जो रूप है नील पीत श्वेत इत्यादि इसको मैंने नाम दिया है वज्र दृश्य वज्रदृश्य माने केवल दृश्य रूप में किसी के दृष्टा होने की क्षमता नहीं क्या रूप में किसी के द्रष्टा होने की क्षमता नहीं है इसलिए हम इसको कहा करते हैं अपनी भाषा में वज्र दृश्य मान केवल दृश्य लेकिन लोचनम जो नेत्र है नेत्र इंद्री अतीन्द्रीय है इंद्रिया अतिन्द्रीय होती इंद्रियों के माध्यम से शब्द स्पर्श रूपर्श गंध का ग्रहण होता है और विसर्जन होता है लेकिन इंद्रिया जो है वो शब्द स्पर्श रूप गंध युक्त तो नहीं होती अतिंद्रिय होती है इंद्रियों को इंद्रिय का विषय नहीं बना सकते तो नेत्र इंद्रिय का विषय है रूप रूपम दृश्यम लोचनमृक् इस गोलक के माध्यम से इन गोलकों के माध्यम से अतिंद्रिय नेत्र इंद्रिय की अभिव्यक्ति होती है ये गोलक जो है अभिव्यंजक संस्थान है। तो क्या होगा यहीं तक तो नहीं अब नेत्र को हम क्या कहेंगे ये मध्यवर्ती है ऊपर कहेंगे मन मन उसका प्रकाशक है तो मन का प्रकाश है और रूप का प्रकाशक है नेत्र जैसे हमारे यहाँ संख्यों के यहां क्या कहते हैं प्रकृति विकृति एक शब्द है प्रकृति का अर्थ होता है उपादान विकृति का अर्थ होता है कार्य उपादेय लेकिन बीच में जो सामग्री है नीचे केवल विकृति ऊपर केवल प्रकृति मूल प्रकृति बीच की जो सामग्री होती है उसका नाम सांख्य में प्रकृति विकृति जैसे तीन पीढ़ी हो पोता भी हो बेटा भी हो पुत्र भी हो स्वयं भी हो पिता मह बीच वाला जो होगा उसको क्या कहेंगे एक रकम से बेटा एक रकम से बाप वही कहेंगे ना, एक विधा से वो अपने पिता की दृष्टि से तो पुत्र हो गया अपने पुत्र की दृष्टि से पिता हो गया पिता पुत्र उसकी संज्ञा हो जाएगी पिता पुत्र उसकी संज्ञा हो जाएगी व्यवहार की दृष्टि से ऐसे सांख्यो ने बीच के पदार्थ को प्रकृति विकृति कहा ऊपर की दृष्टि से किसी का कार्य होने के कारण कार्य होता है कल से चर्चा हुई तत्वान्तर परिणाम विजाती परिणाम किसी का कार्य होने के कारण उसको विकृति कहेंगे किसी का कारण होने के कारण उसको प्रकृति कहेंगे तो प्रकृति विकृति जैसे महत तत्व है मूल प्रकृति का कार्य होने के कारण विकृति है अहम तत्व का कारण होने के कारण प्रकृति है उसका नाम हो गया प्रकृति विकृति किसी प्रकार जो नेत्र है ये रूप के प्रकाशक हैं और मन के प्रकाश हैं, तो बीच में है इनका नाम दृष्टा भी है दृश्य भी है इसको राजस्थानी रकम कहते हैं। एक रकम से दृष्टा एक रकम से दृश्य रूपम दृश्यम लोचनम दिक्कत तक दृश्यम दिक्कत मानसम लेकिन मन जो है वो नेत्र का भी दृष्टा है लेकिन मन भी दृश्य हो जाता है बुद्धि की अपेक्षा क्योंकि कोषो में मनोमय कोष के ऊपर विज्ञानमय कोष है ठीक है पंचदशी कार ने इस पर अच्छा विचार किया पंद्रह सो इकहत्तर श्लोक पंचदशी में हमने श्री गोविंद आनंद जी को बताया था पुरी में शायद कि दो ग्रंथ तो साधे होना चाहिए समझ गए उपासना तो आप करते हो सब जिम्मेवार बहुत है परंतु दो ग्रंथ तो साध लेना चाहिए कम से कम प्रमाण और प्रमेय प्रमाण का पक्ष आजकल बहुत दुर्बल है वेदांतियों का प्र। प्रमेय का पक्ष भी बहुत प्रबल नहीं है परंपरा से अध्ययन टूट जाने से प्रमाण का पक्ष तो बहुत ही दुर्बल है हमारे पूज गुरुदेव सब उपासना तपोबल कारक कोटि के महापुरुष सब ऊपर की चीज है लेकिन वो जो शास्त्रार्थ इत्यादि वे निर्भीकता थी उसका कारण क्या था प्रमाण और प्रमेय दोनों सदा हुआ थे जिनका प्रमाण बल पर नहीं होता वो केवल प्रमेय के बल पर दूसरों को संतुष्ट नहीं कर सकते दूसरों के हृदय में सनातन धर्म के उत्कर्ष को शास्त्रों के अंतरंग रहस्य को ख्यापित नहीं कर सकते अत वेदांतियों को कम से कम दो ग्रंथ तो सदा होना चाहिए एक पंचदशी जिसमें पन्द्रह प्रकरण है और श्लोक की संख्या मैंने अभी बताई थी पन्द्रह सो इकहत्तर या बारह सो कुछ कहा था पन्द्रह प्रकरण वो प्रमाण की प्रधानता से नहीं है प्रमेय उनमें प्रमेय का वर्णन वेदांत परिभाषा जो है उसमें छह प्रमाण हैं और दो अंत में प्रमेय का वर्णन है वो गौण रूप से है तो वेदांत परिभाषा और पंचदशी यह दोनों ग्रंथ सध जाएं तो प्रमाण और प्रमेय को लेकर व्यक्ति शुर हो जाता है फिर भाष्य सब तो फिर अत्य अतिरिक्त योग्यता है कम से कम ये दो ग्रंथ तो चार साल पांच साल अथक परिश्रम करके साधना चाहिए मैं अपनी बात कहता हूँ छिपाता नहीं मांडू की कारिका ऐसा मेरी सदी हुई थी कहाँ वहीं नण में जब यहाँ आकर के मैंने पंचदशी पढ़ना प्रारंभ किया रामकृष्ण टीका सहित तो मुझे लगा कि एक कबूतर के ऊपर एक या एक हंस के ऊपर हिमालय पर्वत डाल दिया गया क्या विवेक चूडानंद अप्रोक्षा अनुभूति मांडूख कारिका एकादश स्कन भागवत ये सब अपनी ओर से वहां कोई पढ़ाने वाला नहीं था अपनी ओर से परिश्रम करके भगवान का नाम लेकर ये सब सधे हुए थे लेकिन जब पंचदशी हाथ में आई तो लगा कि मेरे सर पर किसने हिमालय डाल दिया भागवत कृपा से दिन रात परिश्रम करके जब पंचदशी हो गई मतलब बहुत सध गई तब जब वेदांत परिभाषा पढ़ने लगा टीका के सहित लगा किसी ने और पर्वत डाल डाली फिर खंडन खंड ये सब बहुत धैर्य चाहिए विद्या के लिए क्या जितनी विद्या है उससे ऊपर की विद्या आत्मसात करने में बहुत परिश्रम पड़ता है हम आप तो हैं क्या आप लोग सब कुछ होंगे हम तो कुछ नहीं लगते अपने को लेकिन श्रवणा बात रचना श्रवणा बात रचना कहाँ है एकादश स्तंभ में नव योगीश्वर के लिए लिखा गया वात रचना परिग्रह के नाम पर कुछ नहीं दिशाएं वस्त्र दिगंबर वात रसना का अर्थ होता है रसन रसन रसी दिशाएं ही उनके लिए वस्त्र मैंने दिगंबर थे श्रमणा लेकिन भगवान ऋषभ देव जी के पुत्र होने पर भी बहुत परिश्रम करके अध्यात्म विद्या आत्मसाद की थी उन्होंने उस समय फिर हम कलयुग के प्राणी शुद्ध भोजन इत्यादि हम लोगों को मिलने वाला नहीं आजकल और हम अगर परिश्रम ना करें तो इन विद्याओं को कैसे धारण करेंगे इस संबंध में भीड़ को देखते हुए मैं प्रवचन को कहीं लचीला कर देता हूँ कहीं ऊपर उठा देता हूँ आरोह अवरोह सिंगेरी के मान्य जगत गुरु शंकराचार्य जी जो पूर्व ब्रह्मलीन अब कहना चाहिए उनके पास में सतासी दिन रहा उसमठ मठ में श्रृंगेरी में उन्नीस में एक बार मैंने संस्मरण यहाँ सुनाया था उन्होंने कहा एक दिन तुम बताओ ब्रह्मचारी उस समय नंदी स्वामी नहीं था वो ऐसे ही बोलते थे हमारे सामने हिंदी बोलते थे कोई आ जाए उत्तर बड़ा चीज संस्कृत बोलते थे तो हमने कहा ये क्या करते आप तो बढ़िया हिन्दी जानते अरे तुम नहीं जानते मैं दिग्ग, दिग्गज विद्वान शंकराचार्य हूँ ऐसे बोलते अहंकार भी प्रकट करते थे तो भोला पर जैसे बच्चा कोई कहे ना उनका अहंकार अहंकार नहीं था क्योंकि अहंकार की तरह बोलते थे अहंकार था नहीं मैं दिग्गज विद्वान शंकराचार्य तुम्हारी हिंदी बड़ी विचित्र है पीठ में भी स्ट्रलिंग फुलेंगे टांग में स्ट्रलिंग फुलेंगे बताओ <laughs> बहुत विचित्र है न संस्कृत में तो ध्यान नहीं रखा जाता अन्य भाषाओं में तुम्हारी हिन्दी कहाँ जाके स्ट्रलिंग बैठ जाए कहाँ पुल्लिंग बैठ जाए मैं शंकराचार्य कोई गलती पकड़ ले तो बताओ ना ठीक नहीं है ना अब तुम्हारे सामने तुम बच्चे हो तुम्हारे सामने बोल देता हूँ तुम हिंदी जानते हो तुम हम निंदा नहीं करोगे और कोई विद्वान आ गया और मैंने हिंदी में बात की स्ट्रलिंग के जगह पर पुलिंग पुलिंग के जगह पर स्ट्रलिंग तो बदनामी होगी ना इसलिए मैं हिन्दी जानता हुआ भी संस्कृत में ही बोलता हूँ हमने कहा बात फिर उन्होंने कहा मेरे जैसा दिग्गज विद्वान कोई हो तो भिरा देना हमने कहा हम नहीं भिराएंगे <laughs> वो विद्वान लोग ऐसे होते हैं संस्कृत वाले तो प्राय ऐसे ही होते हैं <laughs> मेरे जैसा मैं विद्वान कोई भिरा देना तुम्हारे उत्तर भारत में हो तो अब उनको नहीं मालूम था कि धर्म सम्राट मेरे सब कुछ हैं उन्होंने दीक्षा तो नहीं ली थी मेरा पैसे गुरुदेव को तो मैंने सबसे पहले सन अंठावन में साठ में दर्शन किया एक ही साथ दो महापुरुष कृष्ण बोधाश्रम जी महाराज ज्योतिष पीठाधीश्वर और रामलीला मैदान में धर्मसंघ का अधिवेशन था महाराज का दर्शन करते हुआ कि पूर्वजन में भी मेरे ये गुरु थे मुझे गुरुदेव मिल गए उसी समय मैंने अपना जीवन समर्पित किया इन मेरा जीवन उनके पर समर्पित हो गया तिहाड़ जेल में भी था तो महाराज से मैं कुछ बोलता नहीं था महाराज मुझको ही देख करके प्रवचन करते थे पढ़ाते थे जहां जहाँ जाता मैं देख जाता तो मरा किसी को देखते नहीं थे पर मैंने ये भी नहीं कहा कि मेरे आप सर्वस्व हैं तो क्योंकि प्रतिबंध का मुझे ज्ञान था तो कहा स्वामी करपाती जी बड़े विद्वान माने जाते हैं वही अगर हों तो भिरा देना मुझसे मैंने कहा मैंने भिराऊंगा आप कहना क्या चाहते उन्होंने हाँ, कहा यह सुनो मैं ये कहना चाहता हूं कि मैं इतना दिग्गज विद्वान देखते हो तीन घंटे न्याय का पाठ चलता है उसमें भी बैठता हूँ बीच में पंडितों को टोकता हूँ जो पढ़ाते हैं इस समय जो शंकराचार्य है उनको जो पढ़ाते थे गोपाल कृष्ण मूर्ति पढ़ाते हुए थे बीच में हस्तक्षेप करते तो मैं बैठता था कक्षा में लेकिन मैं तीन घंटे पाठ में बैठता हूं तीन घंटे और पढ़ता हूं कम से कम मुझे क्या जरूरत है इतने परिश्रम की पढ़ने की ये बताओ मैंने कहा कि मुझे क्या पता आप बताए और पादरी आ गया उसने मुझ पर हाथ फेरना प्रारंभ किया <laughs> पादरी तो मैंने सोचा कि जब मुझको भी ये क्रिश्चियन बनाने के लिए चूक नहीं रहा है जाल फेंक रहा है तो मेरे चेले चपाती जो हिंदू हैं इनको क्या गिनेगा इसलिए मैंने सोचा अध्ययन का बल उद्दीप रखना चाहिए तीक्षण तलवार के समान फिर आगे उन्होंने उपदेश दिया जीवन में अध्ययन को मत छोड़ना आगे ऐसी नास्तिकता फैलेगी कोई हिंदू नहीं बचेगा ये लोग इतने उद्धत हैं और इतने उद्यमी हैं हिंदुओं को खा जाएंगे ये जो ज्ञान विज्ञान है यही रक्षा कर सकता हिंदुओं का सुने ब्रह्मचारी मुझसे कहा जहा रहना अध्ययन बहुत उद्दीप्त रखना आगे इस अध्यात्म विद्या के बल पर ही तुम लोग धर्म की रक्षा कर सकते हो नहीं तो हिंदू नहीं बचेगा तो हमने एक संकेत किया तो क्या कह रहे थे कि यहाँ पर सापेक्ष होने पर भी निरपेक्ष तो मन क्या है वो भी भाष्य है बुद्धि क्या है भाषक है बुद्धि में क्या है मन को भी प्रकाशित करने की क्षमता है पंचदशी काल में बताया मनोमय कोष से अतीत है विज्ञानमय कोष अर्थात मन से अतीत है बुद्धि मन और बुद्धि दोनों में इदम कोटि का पदार्थ कौन है अहम कोटि का पदार्थ कौन है यह विचार करने की आवश्यकता है तो चिदाभास को प्रकट करने की क्षमता किसमें है बुद्धि में चिदाभास के योग से बुद्धि क्या हो जाती है अहम हो जाती है। इसका मतलब वाच्यर्थ कोटि का आत्म बन जाती है कर्तधिकरणम तक्षाधिकरणम ब्रह्म सूत्र उसमें भगवान शंकराचार्य महाभाग ने बहुत विचित्र भाव व्यक्त किया अद्भुत उन्होंने कहा कि बुद्धि को अनात्मा समझना बहुत कठिन अंतकरण का एक भाग है कोष की विवक्षा से अंतकरण के दो भाग होते हैं एक मन एक बुद्धि मन को लेकर मनोमय कोष बुद्धि को लेकर विज्ञानमय कोष लेकिन यह जो बुद्धि है ये साधिष्ठान साभाष होने पर आत्मा होकर ही काम करती जैसे प्रधानमंत्री के सचिव क्या राष्ट्रपति के सचिव किसी प्रांत के मुख्य सचिव आप उसको कुछ गिनेंगे नहीं क्या वो तो सब प्रधानमंत्री होकर ही काम हमारे सचिव हैं कांची वाले ये बहुत अच्छे हैं तो फोन करते हैं तो इनको करते हैं प्रायः बहुत आवश्यक होता है तो हमसे बात करते हैं वाले हम तो मोबाइल आदि नहीं रखते लेकिन इन्हीं के माध्यम से हमको संदेश दिलाते हैं। ऐसे का चार्जी भी ये सब इसका मतलब अब कोई कहिए क्या होता है ये कि अवश्य प्रधानमंत्री भी होंगे तो पहले इनसे अनुमति लेंगे तब हमारी तक गति है क्या तो ऐसे ही जो सचिव होते हैं ये मानो मूर्त रूप होकर ही काम करते हैं ऐसे ये जो बुद्धि है ये आत्म तत्व के सचिव है चित्त सत्व बुद्धि सत्व कहना चाहिए आत्म तत्व का सचिव है इसको दृष्ट समझ पाना बहुत कठिन है भगवान शंकराचार्य ने कहा क्योंकि साधिष्ठान और सावास हो कर के आत्मा के रूप में ही बुद्धिशत्व उद्भासित होता है इसलिए मन को इदम समझ लेना तो सुगम है इदम कोटि का पदार्थ है मन कारण होता हुआ जो कारण होगा वो इदम कोटि का पदार्थ होगा लेकिन बुद्धि जो है बुद्धि सत्व करण होकर भी अहम कोटि का पदार्थ हो जाता है इसका मतलब आत्मा के इतने सन्निकट है आत्म तादात्म्य पति के बन, बल पर बुद्धि आत्मा होकर ही काम करती है बहुत धीर कोई व्यक्ति हो तो बुद्धि के प्रति करण बुद्धि बन पाती है बुद्धि के प्रति करण बुद्धि बन पाती है भगवान शंकराचार्य महाभ ने तक्षाधिकरण में कहा लेकिन विचार करना चाहिए कि मन की अपेक्षा बुद्धि सूक्ष्म में है कैसे समझे नींद के बाद नींद टूट गई निद्रा से व्युत्थान दशा की प्राप्ति हो गई पहले बुद्धि जागेगी या मन जागेगा साधक लोग समझ सकते हैं पहले न बुद्धि जागेगी न मन जागेगा पहले कुछ समय शांत रहेगा अब व्यक्ति की दशा प्रकृति की दशा होती है ना सुसुप्ति में सुसुप्ति टूट गई अहम के जगने के पहले कुछ समय हम लोग मौन रहते अहम उछल कूद नहीं करता वो महतत्व की अवस्था है क्या अहम की कल्पना नहीं हुई अहम का उदय नहीं हुआ और नींद टूट गई ये जो मध्य की दशा है ये महतत्व की दशा है ठीक अब इस पर कोई मन को केंद्रित करे तो समाधि जल्दी लग जाएगी हम लोग आपको पूछ सकते हो आप कितने घंटे समाध लगाते हो हमारी समाधि की चर्चा छोड़ दीजिए एक व्यक्ति ने कहा एक कोई लड़की थी पंद्रह साल की तो नहीं होगी दस बारह साल की होगी उसको किसी ने सिखा दिया विवेकानंद तो जी ने पूछा ना रामकृष्ण परमाम से क्या आपको ईश्वर मिल गया उनकी तो जिज्ञासा थी अब क्या है वो विवेकानंद जी की बात पढ़ के हम लोगों से लोग पूछते हैं उसको किसी ने सिखा दिया कहीं छत्तीसगढ़ की बात है शायद बहुत वर्ष पहले गुरु जी तुम शंकराचार्य हो हमने कहा लोग कहते हैं, तुमको ईश्वर मिल गए हमने सोचा इसको डराना चाहिए प्रेम से बहुत ना डर जाए हमने कहा तू बता तुझे कैसा ईश्वर चाहिए मेरे ईश्वर को तू सुनेगी ना तो तेरा पेट फट जाएगा <laughs> मैंने कहा तुमको कैसा ईश्वर चाहिए दुर्भुज चतुर्भुज ये बता मेरे ईश्वर की बात मत कर तू न करू आधुनिक होगी वो बंबई से आई गर्मी के दिनों में वो अपने घर तो मैंने कहा मैं जिस ईश्वर तुझे कैसा ईश्वर चाहिए मेरे ईश्वर की चर्चा करती है तो मैं जिस ईश्वर का भजन करता हूं अगर बता दूंगा तो तेरे खोपड़ी में चटका वा जाएगी तेरा पेट फट जाएगा वो <laughs> तो क्या मतलब हुआ अरे भाई ईश्वर ईश्वर सब ठीक है लेकिन तो हमने संकेत किया कि समाधि के लिए हमसे कोई पूछे कितने घर समाधि लगाते हम कहें हमारी समाधि की बात मत करो हमको विक्षिप्त मान लो विक्षिप्त का पुंज तुम्हें समाधि चाहिए तो इस पर ध्यान दो क्या नींद टूट गई और हम का उदय नहीं हुआ ये जो बीच की स्थिति है ये महत्व की स्थिति है हु? इसी का नाम चित्त सत्व हो जाता है बुद्धि सत्व हो जाता है अहंग्रह रहित जो बुद्धि है वो महतत्व के रूप में जब परिणत हो जाती है तब तो उसका नाम बुद्धि सत्व हो जाता है उस पर दृष्टि डालने से समाज की सिद्धि जल्दी हो जाती है संकेत में मैंने बहुत कुछ बताया उसके बाद में अहम का उदय होता है जब अंतकरण का दो विभाग कर लिया जाता है लेने आगे पूछो बस हाँ ठीक जब अंतःकरण का दो ही विभाग होता है मनोमय और विज्ञानमय कोश की दृष्टि से ऊपर से नीचे चले तो बुद्धि और मन तब उपनिषदों में लिखा हुआ है कि चित्त का अंतर्भाव हो जाता है मन में और अहम का अंतर्भाव हो जाता है बुद्धि में उसके बाद अहम का उदय होता है उसके बाद मन का उदय होता है तो मन को अनात्मा समझना सुगम है क्योंकि वो करण कोटि का पदार्थ है लेकिन इदंग्रह ग्रह भाव उसका उच्छाल है बुद्ध को आत्मा समझना बहुत कठिन है विशेषकर जो बुद्धिजीवी होते हैं पढ़ने लिखने का अभिमान पाल कर रखते हैं हाँ मैं चल रहा हूँ तो मैंने एक संखेप किया तो फिर जो दृष्टान्त मैंने लिया था नीलकंठ जी की प्रधानता से वक्तव हुआ तो उन्होंने कहा कि दीपक के तुल्य ही घटा भी पदार्थ को उद्भाषित करेगा जीव केवल आज यहाँ तक लें विषय कारण सुर जीव समेता सकल एकते एक सचेता यहाँ तक तो जीव क्या करेगा जीव उदभाषित करेगा बुद्धि को जीव से उद्भाषित होगी बुद्धि और बुद्धि से फिर जीव से उद्भाषित बुद्धि के द्वारा उद्भाषित होगा मन जीव और बुद्धि सहित मन से मन से उदभाषित होगा कौन होगा नेत्र नेत्री होगी नेत्र होगा और फिर वो नेत्र में जो चेतनता की धारा ऊपर से आएगी वो क्या करेगी नेत्र की धारा वो फिर घटपट आदि पदार्थों को प्रकाशित करेगी इसका मतलब अगर इसके रूप को देखना है जीव को तो बीच में इतने द्वार चाहिए रूप को देखना है तो इतने द्वार चाहिए ना एक तो प्रकाश हो बाहरी अंधकार में कैसे देख पाएंगे प्रकाश हो उसके बाद तो नेत्र इंद्रिय हो उसके ऊपर मन हो मन के ऊपर बुद्धि हो फिर बुद्धि के ऊपर एक प्रकार से बीच में और भी मानसिक सकते चिदाभास हो फिर चिदा के ऊपर जीव हो इतनी घाटी पार करके जीव जो है इस रूप का दर्शन करेगा लेकिन नीलकंठ जी ने कहा सहयोगी तो इतने हो गए लेकिन रूप के उद्भासन में घट के उद्भासन में जीव स्वतंत्र माना जाएगा अन्यों में सापेक्ष प्रकाश है उसमें निरपेक्ष प्रकाश माना जाएगा इसलिए केवल बुद्धि प्रकाशित नहीं कर सकती अगर जीव का योग ना हो तो बुद्धि प्रकाशित कर यानी बीच में एक अधिदेव ले लिया अतिदैव माने रूप हो गया अधिभूत अत नेत्र इंद्रित अध्यात्म और सूर्य के द्वारा सूर्य का विचित्र रूप नभोमंडल में जो सूर्य है के नेत्र के विषय भी है और सूर्य को नेत्र का अधिदैव भी माना गया हमारे पुद गुरुदेव पढ़ा रहे थे वृंदावन बिहारी भवन वाराणसी मैं पंद्रह मिनट में प्राय एक प्रश्न करता था जो न समझ में आवे मैंने सोचा कि अगर मैं प्रश्न न करूं तो लोग समझेंगे बहुत प्रबुद्ध है लेकिन अज्ञान को पाल कर रखूंगा पढ़ने वाले सब विभागाध्यक्ष आदि होते थे महाराज से तो विश्वविख्यात विद्वान लोग आके पढ़ते थे सुब्रमण्यम स्वामी मुसलगढ़ मुसलगांवकर जी ये सब विभागाध्यक्ष आदि पढ़ते थे मुझे जो समझ में आ आगे आ आगे मैं पूछ देता था मैंने कह दिया महाराज आप कह रहे हैं ठीक ही कह रहे है लेकिन मुझे नहीं समझ में आता सूर्य जो हैं ये नेत्र के अनुग्राहक हैं लेकिन नेत्र के विषय सूर्य होते हैं <laughs> महाराज बच्चा का प्रश्न हुआ ना महाराज ने क्या कहा अरे ये उनका अनुग्रह जिसके अनुग्राहक हैं उसका विषय बन जाए ये उनका अनुग्रह क्या नेत्र का विषय सूर्य बन जाते हैं, जबकि नेत्र के प्रकाशक सूर्य हैं, ये उनका अनुग्रह है भक्ति पर उत्तर दिया ठीक है तो सार क्या निकला ये सूर्य हो गए विषय कारण सूर्य, लेकिन वो देवता के भी प्रकाशक जीव है सुनिए जहाँ हम आप मनुष्य हैं, वहाँ देवता हमारे आराध्य होते हैं, जहाँ हम जीव है वहाँ देवता से ऊपर है भगवान से ऊपर नहीं देवता से ऊपर है क्यों देव योनि है देव शरीर मिलता है मनुष्य शरीर मिलता है जहाँ देव शरीर है और हम अपने को मनुष्य मानते हैं मनुष्य भी मानी है वहां देवता हमसे ऊपर हो गए अगर हमारा अहमर्थ चला गया जीव तक तो जीव देवताओं से ऊपर है या नीचे विषय कारण सुर जीव समेता सकल एकते एक सचेता सुसुप्ति में न विषय की गति है न करण की गति है न देवताओं की गति है लेकिन जीव है विषय में भेद होते हैं शब्द प्रसाद विषय कारण में भेद होते हैं और सुर में भेद होते हैं जीव में भेद नहीं होता एक शरीर में एक शरीर का देहेंद्री प्राणा करण का नियामक तो एक जीव होगा ना तो जहाँ हम जीव हैं वहां तो देवताओं के आराध्य हैं और जहाँ हम मनुष्य हैं वहां देवता हमारे आराध्य है बुरा न मनोहोली है